देवी भागवत प्रथम स्कंद सूत जी और सोनक जी का संवाद सोनक जी से पूछा सूत जी आप सर्वज्ञान संपन्न हैं अब हम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक हैं विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए हम लोग कलयुग की कुचाल से डरकर कर नविसारण्य में ठहरे हैं ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रय में रहो साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ जहाँ इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है वहाँ कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य करके वहाँ की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया इसके अरे चारों ओर घूमने लगे जहाँ इसकी नेमी हाल गिर गई वह परम पावन स्थान नैमिसारण्य कर आने लगा कली की दाल यहाँ नहीं गलने पाती अतएव कलिकाल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ सतयुग न आने तक किसी तरह काल क्षेप हो रहा है सूर्य इस समय तो भाग्यवश आपका दर्शन हो गया अब आप वेद से संबंध रखने वाले पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए सूर्य आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है सभी लोग आपके मुखार से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं अब हमारे कोई दूसरा धंधा नहीं है हमने मन को एकाग्र कर लिया है सूर्य आप दीर्घकाल तक वर्तमान रहें कभी भी दुख और संताप आपके पास ना आ सके अब आप पुण्यमय एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए इसमें धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का विस्तारपूर्वक वर्णन है ब्रह्म विद्या भी कही गई है फिर उसकी जानकारी हो जाने पर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है सूर्जी मुन्वर व्यास जी के मुखार से निकली हुई यह परम पावन कथा मन को मुक्त कर देती है इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त ही बने रहते हैं जिसमें सभी गुण हैं संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्यशरीखी लीलाओं से जो ओतप्रोत हैं तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए